तो हमने हर है अपर्याप्तम का दिया गया था अब तुग चलना है तो क्या धैर्य हत्या नीचे, सहसा अभ्य हम्य सहसा अव्य हम्य शब्द तुम अभवत ऐसा प्रदेश होगा शब्द तुम्ल अभवत सकाकर्ष तदनंतर इसके बाद क्या संघा चैर्य चोमुखा सहसा एव अव्यंत शब्द अगवत इसका ठीक है तथा चार धैर्य चार कोई अंतर नहीं आया जैसा लिखा है वैसे अन्य हो जाएगा इसके पश्चात संख्या पड़व आनक और गोमुख आदि वाद्य सहसा एवं अव्यंत एक साथ ही बचे सहसा करते एक साथ सहसा एव अब एक साथ ही बजे सह शब्द एक साथ बजने से जो शब्द हुआ वह कैसा हुआ भयंकर तो यहाँ पर कहते नगाड़ा जानते जनते नगाड़ा और पड़ों कहते हैं ढोलक को धोल जैसी है नहीं अलग।, अलग है अलग धोल बड़ा होता है धोल छोटी होती है अच्छा चलो तो आप लोग को तो वाद्य जानते हैं तो आपको सब पता है ये तो पड़ो क्या हो गया आपका ढोलक से और आनंद हो गया आपका ये मृदंग और गोमुख कोई रण सिंघा एक कैसा वाद्य होता है हम जानते नहीं गोमुख का जिसमें रण लिखा है तो आप लोग जानते हो गए लग जाएगा भेरी पड़ो आ और गोमुख है ये सभी वाद्य सहसा युवा एक साथ ही बजे सा शब्द हुआ शब्द भयंकर हुआ क्या कह रहे अच्छा तो वही है उसी को इसी को यहाँ रण सिंगा लिख दिया है वही है तो आप लोग जानते हैं देखे हैं ना उन्हें हम तो नहीं जानते व्यवहार को कैसा होता है क्योंकि ये अलग अलग वाद्य बजाने से कभी वीर रस से करुण रस ऐसा होता है तो युद्ध के समय वाद्य ऐसे बजाए जाते हैं जिससे कि वीर रस का उदय हो और लड़ने के लिए और वे उज्जत हो जाए अच्छी तरह युद्ध कर सके अन्वय अच्छा इस श्लोक का कहीं कुछ हुआ नहीं है देखिए तथा श्वेत ही, ही नीचे पांडव क्या एव ऐसा है ना प्रदचछेद होगा तथा श्वेत महति चंदन स्थित श्वेत युक्त चंदने स्थित और पांडव क्या एवं है अन्व करना माधव क्या पांडव एवं दिव्य प्रदर् में कोई कठिनाई नहीं है तथा कर इसके बाद सफेद घोड़ो से युक्त बड़े रथ में स्थित इस इसके बाद सफेद घोड़ो से युक्त बड़े भारी रथ में स्थित माधवा क्या पांडवा कथ श्री कृष्णा और पांडव से लेना है अर्जुन श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी एव कथ यहाँ पर रखी श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्यो संखो प्रगत मतु अपने दिव्य संखाए अपने दिव्य संख बजाये में कोई कठिनाई नहीं, नहीं है ठीक है इसके पश्चातों से से से युक्त बड़े रथ में स्थित माधवा क्या पांडवा एवं श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य संख्य बजाय जो भगवान के नाम गीता में आ, आ, आ रहे हैं उनके थोड़ा अर्थ समझते चलिए तो अच्छा रहेगा माधवा है माधवा का लिखना माँ का अर्थ होता है माया अच्छा माँ आकारांत है तो ष्टीन में क्या बनेगा माँ से इसे रमा से रमाया बनता है तो माँ से क्या बनेगा माया क्या, क्या बनेगा हाँ तो, गुछ तो माया धवा माधव क्या लिखा माया धवा माधव माया माया कर लक्ष्म और धवा का अर्थ है पति माया का अर्थ है लक्ष्म और धवा का क्या है? पति। पति लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के पति तो इस प्रकार हो गया इस माधव का लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के पति ऐसा हो गया माँ का माया मां आकारांत से ष्टीय अभूषण बने में क्या बनेगा माया नहीं नहीं माँ से षठी भूषण में माया माया से तो माया बनेगा और मां जो आकारांत पद है उससे क्या बनेगा माया हाँ माया धवाहा माँ से षी अंसन में माया बनेगा उसका से क्या हुआ माँ के धो धो का पति माँ करते माया कर मा माया नहीं माँ करते लक्ष्मी माया नहीं माँ का क्या ठीक है माँ से षी अब बनेगा माया और माँ करते लक्ष्मी तो क्या सो जाएगा लक्ष्मी के पति और एक और अर्थ लिखिए माँ नवा स्वामी यसे सह माँ क्या माँ न धवा स्वामी सह माधवा मा यहाँ पर ना माँ का क्या अर्थ है जिसका स्वामी नहीं है जिसका स्वामी नहीं है उसे क्या कहते हैं माधो कहते हैं लग जाएगा तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया माधव का माँ अर्थ हैं ना जिसका कोई स्वामी नहीं है उसे कहते हैं माधव और लिखिए मधोह अपत्यम मधोह अपत्यम लिखिए यदु के जेष्ठ पुत्र का नाम था मधु यदु के जेष्ठ पुत्र का नाम क्या था मधु यदु से यादव से चला है और यदु के जेष्ठ पुत्र कौन तो है मधु तो मधु के कुल में उत्पन्न होने के कारण भी माधव कहलाए क्या लिखा अभी आपने मधो अक्यम मधुवा हो गया अच्छा मतलब मधु के वंश में उत्पन्न हुए हैं इसलिए माधव कहलाते हैं और और एक दो लिख सकते हो कितने कितनी दुस्पत्ति हो गई? ये दिखाना ये निकल सकते हैं अच्छा <laughs> <इस सौंक> <laughs> और ऐसा भी कर सकते हैं माँ से क्या लिया था आपने लक्ष्मी माँ से ले सकते हैं या फिर ब्रह्म विद्या माँ से क्या ले, ले सकते हैं ब्रह्म विद्या और धोक हो जाएगा स्वामी या तो प्रतिपाद्य स्वामी या प्रतिपाद्य ठीक है इतने पर्याप्त है पर विद्या के स्वामी या पर विद्या के प्रतिपाद्य ऐसा माधव शब्द का अर्थ हो गया अब देखना माधव मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य संत बजाई ठीक है अच्छा आरंभ से लेकर अभी तक जो भगवान के वाचक पद आए हैं उनको आप लिख लीजिए हमको बताइए सभी के एक एक दो अस्त बता देंगे ठीक है आगे देखेंगे पांचजन्यम ऋषिकेश पड़ गए थे ना कल पंचदश तक हाँ तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दध्म महासंघम भीलगर्मा वृगोधरा पांचजन्यम ऋषिकेश देखेंगे पांच के जन्यम और ऋषिकेशंचजो क्रिया के साथ उनमें कर लेना केस में पांच पांचजन्य नामक संख्य बजाया पांच पांचजन्यम का अर्थ है पांचजन्य नाम वाला संखी केस श्री कृष्ण को कहते हैं ऋषिका नाम ईसा ऋषिका नाम ईसा ऋषिका नाम, नाम का क्या अर्थ है इंद्रिया नाम इंद्रियों के स्वामी मतलब इंद्री जित यह मतलब है। हाँ हाँ ऋषिका नाम ईसा ऋष्ठी तत्व समाज से ऋषिका नाम करते इंद्रिया नाम इंद्रियों के ईश या तो इंद्रियों के ईश का तात्पर्य है इंद्रियों को बस में करने वाले जो ईश होता है वो बस में करता है मतलब जितेंद्री जितेन्द्री इस जो गंगा पार ऋषिकेश कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या है ऋषिकेश और भरत मंदिर के बाहर लिखा हुआ है ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा भरत मंदिर के बाहर रखा है जाकर अच्छा, पढ़ का ऋषिकेशन नामक संखाया और धनंजय देव दत्तम यहां भी ददमू के साथ कर लेना उनमें की धनंजय ने श्री कृष्ण अर्जुन ने धनंजय दिखी धनंजय युद्ध ने जब राध सुजन भी किया था तो अर्जुन अर्जुन बहुत से राजाओं को जीत करके और उनसे धन लेकर आए थे राजाओं से धन को लेकर आए थे तो धन को जीता इसे अर्जुन का नाम है दनंजय। धनंजय धनंजय देवदत्तम अर्जुन ने देवदत्त नामक संख्य बजाया और देखना भीम कर्मा विकोधरा पौण्ड्रम महासंखम दधमऊ द्धमऊ का अंदर तीनों जगह हुआ है ना तीन स्थानों पर भीम कर्मा विकोधरा पौंड्रम महासंघम भीम कर्मा करते हैं कि भयंकर कर्म करने वाले भयानक कर्म, कर्म करने वाले ब्रिकोदर है ना यहाँ ब्रिकस से उदरम इ उधरम यश से वृक्ष कहते हैं भेड़िया को भेड़िया बहुत खाता है ना न बहुत खाता है तो ब्रिकस से उधरम यू उधरम यश से सा वृकोदरा कि वृक्ष के उधर के समान उधर है जिसका मतलब क्या था कि जिसका उधर अधिक हो वो अधिक भोजन करता है तो भीम बहुत अधिक भोजन करते थे इसीलिए ये उगनवास के बाद अज्ञातवास में भंडारी का काम करते थे जहाँ जाते थे तो भंडारी सिखा सकता है और दूसरे को तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा इसलिए भंडारी का काम करते थे जितना बचता था सब खा जाते थे तो भयानक कर्म करने वाले ब्रिकोदर भीम ने ब्रिकोदर भीम ने पौंडरम महासंखम दऊ की नामक महासंख बजाया शरीर की आकृति भी इनकी बड़ी थी सबसे इसलिए महासंघम का इसी के साथ किया गया केवल कि पौंडरम के साथ जो बड़ा शरीर होगा वो संख भी बड़ा रखेगा भीम कर्मा ब्रिकोदरा पौंडरम महासंघम दू की भयानक कर्म करने वाले भीम बड़े बड़े भयानक कर्म करते, भारत करते थे महाभारत पढ़ करके देखिए बहुत बलवान थे कि भयानक कर्म करने वाले ब्रिकोदर भीम ने पौंडर नामक महासंख बजाया अभी आप एक साथ कितना बाईस लोग तक पड़ जाइए सोलख से अनंत विजय राजी नपुरा सहदेव सुघोषमणिपुष राज्य शिखंडी चाहषो विराट साह सौ चा महाबाब शानुस्त ाम जयाचिंदोजना तथा संपादे धनुम पांडव ऋषि जेन लोकमदा मे चुत यावरे इतना लगाइए अब देखिए अनंत विद राजा कुंती पुत्र युद्ध स्थिर कुंती पुत्र स्थिर मैं कुंती पुत्र राजा युद्ध ऐसा हम लोग कुंती पुत्र राजा युद्ध स्थिर अनंत विजयम ऊपर के श्लोक में था नु हाँ हाँ अध्याहर कर लेना उसके साथ संबंध कर लेना कुंती पुत्र राजा युद्ध स्थिर अनंत विजयम दधमऊ कुंती के पुत्र राजा युद्ध ने अनंत विजय नामक संत बजाया इनके संत का नाम क्या था कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक संख्या नकुलवा नकुलणिपुष्पक नाम के संख्य बजाये मतलब नकुल ने सुघोष नामक संख्य बजाया और सहदेवों ने मणिपुष्पक नामक संख्य बजाया नकुला नकुलेव सुघोष मणि मणि नहीं अलग अलग है ना नकुल क्या सहदेवा है ना नहीं है नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुस्तक नाम के संख्या बजाय पांडव आ गए कोई छूट गया है आगे पांचों आ गए ना नकुल नकुले भीम अर्जुन और वृष्टिर पांचो के नाम आ गए आगे देखेंगे का परमेशवासा शिखंडी चा महाराजा धृष दुंगो विराट क्या सात्यकी क्या अपराजिता द्रुपद्रौपदेय क्या द्रुप द्रौपदे च और सर्वस पृथ्वी फते सौभद्र चा महाबाहू संखान दध्मुह पृथक पृथक इन दो श्लोकों का एक साथ अन्वय करना है पृथ्वी फते ये संबोधन है पृथ्वी पते कि हे पृथ्वी पति ऐसा संजय किसको कह रहे हैं धुतराष्ट्र को कह रहे हैं हे पृथ्वी पति संजय का अपना स्वयं का नाम नहीं आया ना इन श्लोकों में कहीं नहीं आया है ना आ, संजय भी तो महारथी है महारथी है पर वो युद्ध में गया है लड़ने एक बार ऐसा महाभारत में आता है उसका अपना नाम लिया नहीं गया तो उसमें गया नहीं होगा युद्ध <laughs> में गया है घायल होकर के भागा है, तो है। तो या तो महाभारत में का है हुआ महारथा शिखंडी क्या धीर्ष गुमना हे पृथ्वी पति परमेश कहते हैं की परम धनुर्धारी या तो महान धनुर्धारी महान धनुर्धारी धनुरी काशी का का नरेशनुरी क्या हे पृथ्वीपति महान धनुर्धारी काशी नरेश क्या महारथा शिखंडी और महारथी शिखंडी ये भी बहुत बड़े बुलवान थे और महारथी शिखंडी धृष्ट दुम क्या विराटा क्या अपराजिता सात्यकी ही और अजय सात्य सात्य की तो महाभारत युद्ध में बच भी गए हैं सात्य नहीं मरा है अठारह दिन युद्ध देखो अठारह अध्याय की गीता है अठारह सेना थी और अठारह लोग बचे हैं उसमें आखिरी बचा है बताएंगे कौन कौन बचे हैं अठारह लोग बचेखना क्या अपराजिता सात्य ठीक है ने? अपराजित सात्य द्रुपदा क्या द्रौपदे हा। क्या महाबाहू सौभद्र क्या महाबाहू सौभद्रा सर्वसा पृथक पृथक संखान दरभुन सर्वसा पृथक पृथक संखान दरभुन लगाइए हे पृथ्वीपति महान धनु काशी नरेश महारथी रसी शिखंडी विराट अपराजित सा्विकी द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र द्रोपदी के पांच पुत्र थे अश्वत्थामा ने बाद में मार डाला था द्रुपद्री के पुत्र महाबाहु पुत्रा और महान भुजाओं वाले बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमनु इन सब ने ऐसा कर लेना सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु इन सब ने सर्वसाकर से सब ओर से पृथक पृथक संख्या धर्मु सब ओर से अलग अलग संत बजाये सब ओर से अलग अलग संख्या बजाय संखट ध्वनि ये पांडवों के पक्ष की है ना पांडवों के पक्ष की है। अब देखिए, संखट धार राष्ट्र हृदयानी व्यदारियत नभ च पृथ्वी चुमुला वे नुनादयन लगाइए सह सह पदेन सह तु घोष सूल घोष नभ पृथ्वी व्यनुनादय भारतराष्ट्र हृदया क्या होगा सह तुम घोषण नभ चृथ्वी अच्छा योग को देखूंगा मैं कहाँ अन्वय करना है योग का अन्वय बाद में कर करिएगा देखो दोबारा देखना सह तुम घोष नभ क्या पृथ्वीन धारत राष्ट्रणाम हृदयानी व्यदारय एव एव उधर ले जाइए अब देखना सह तुमूलह घोष वह भयंकर शब्द चंद्रजानी से जो शब्द हुआ वह बड़ा भयंकर था मूला हुआ भयंकर शब्द न्या की नृथ्वी को जनता और पृथ्वी को गुंजाय मान करते हुए गुंजाय शब्द होता है ना hmm. नव और पृथ्वी को गुंजाय मान करते हुए धर्म राष्ट्र नाम अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को बेदारिया तेव विदीर्ण ही करने लगा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण ही करने लगा अच्छा। उसकी सेना चलो जैसा लगे अच्छा लगा लेना धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण ही करने लगा धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है ना माम का क्या पांडवा मामका अलग कहा पांडव अलग कहा इससे ममता उनकी प्रकट होती है क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे ना तो दोनों को अपना कह सकते थे तो so दोनों को अपना नहीं कहा पांडवा अलग कहा और फिर मामका अलग कहा क्योंकि ममता प्रकट होती ममता तो थी उनकी दुर्योधन पर ममता ही तो सब विनाश करती है सबका देखेंगे आगे अत हो जाएगा असुविधा हो तो पूछ लिया ले, लेना आप लोग राष्ट्रान कपित व्यवस्थित धारतराष्ट्र कपिध्वजाते धनु उद्यम्य पांडव धनु उद्यम्य इसी ऋषिकेश तदा वाक्य मही, मही कहते पृथ्वी को पति है महिषे शब्द क्या बनेगा मह पति मतलब मही के पति पृथ्वी के पति किसके लिए है सब शब्द धुतराष्ट्र के लिए मही पति अब अन्वय लगाना हथ हे मही पति इसके पश्चात इसके पश्चात शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धार्स राष्ट्र दृष्ट कपिध्वज पांडव धनु उद्यम में ऋषिकेशक्यम आह अच्छा अभी तदा पधरे गया फिर देखो अंदर दोबारा महीपते अथ शस्त्र संपाते प्रवृत्ते तदा अथ देखता हूँ तदा कहाँ जाना ठीक रहेगा देख, देखो अथ महीपते इसके बाद हे महीपति अथ को पहले कर लो या महीपते को पहले कर लो कोई अंतर नहीं है इसके अथ महीपते इसके पश्चात हे महीपति धार्त राष्ट्र शस्त्र संपाते प्रवृत्त कि शस्त्र संचालन के समय या शस्त्र चलाने के समय शस्त्र चलाने के समय करते काले होता है ना तो ऐसा कर लेना तदा शत्र संपाते प्रवृत्ति तब शस्त्र चलाने के समय ये ठीक रहेगा अथ महीपते इसके बाद है महीपति तदा शत्र संपाते प्रवृत्ति तब शस्त्र चलाने के समय धार्त राष्ट्रांत व्यवस्थितान दृष्टा धृत राष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देखकर या धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा हुआ देखकर व्यवस्थित है मतलब युद्ध के लिए ठीक से स्थित है युद्ध के लिए स्थित देख कर कपित ध्वज पांडवों ने मतलब कपी कपी क्या ही उसमें जो है ना जो सूत्र लघु में आया है वहाँ पर क्या लिखा है ध्वजा ध्वजा शब्द है उसमें याद है बोलो अर्धरचा में उसमें भी ध्वजा आया है क्या अरचारे या तुमसी की आया था किसी को अर्धर चारीगढ़ यार कोई करता नहीं कैसे होगा वो लोग उनको तो भी याद नहीं है कैसे होगा ठीक याद करो तो ठीक से बताया गया जिसकी जिनकी ध्वजा में है तो, तो दुण। दुण। दुण। दुण। अच्छा तो वहाँ ध्वज है या ध्वजा है ध्वज अकारांत है अकार नहीं है ना तो फिर ठीक है अकार है फिर ठीक है तो कपी ही ध्वजे कपी ही ध्वजे कपी से लेना है हनुमान कि हनुमान जी भज में है जिसके यहाँ कपी से क्या लेना है हनुमान हनुमान जी भज में है जिनके अथवा कहे कपि ही कपि चिन्ह कपी करते कर लेना कपी चिन्ह हनुमान जी का चिन्ह ध्वजा में है जिसके कपिही ध्वजे यश से सह कपी ध्वजा अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी स्थित थे चिन्ह भी बनाया था हनुमान जी स्थित भी थे तुम स्थित थे प्रत्यक्ष ऐसा तो महाभारत में आता है युद्ध के समय तो कपिध्वज ऐसा करना की कपिध्वज कर अर्जुन ने पांडवों पांडवकर अर्जुन कपित ध्वज अर्जुन ने धनु उद्यम में धनुष को उठाकर धनु उद्यम में धनुष को उठाकर ऋषि के सम्य महा श्री कृष्ण को यह वाक्य कहा श्री कृष्ण को यह वाक्य कहा लग जाएगा देखिए अथ महीपते प्रवृत्ते धातराष्ट्रिक्वजा पांडव धनुदी के आ श्री कृष्ण को या वाक्य कहा आगे अर्जुन उवाच दिया है ने, है, है? अच्छा पहले वाले संस्करण में नहीं जीता अभी दिया तो अच्छा है लिखा न अर्जुन उवाच्छ? नहीं है अर्जुन ने कहा क्या कहा है तुदेशी सैन्योंभयो मध्ये रे यावद एतान निरीक्षे अहम यावद, एतान, निरीक्षे अहम योदुकान अवस्थितान कई मया सह योद अस्मिन रण समुद्र में पीछे आवाज जाती है रविंद्र जी ठीक है बोल लेना मेरे पीछे आकर बैठ हाँ नहीं सुनाई बोल रहे पीछे अर्जुन ने कहा क्या कहा मैं अच्युत हे अच्युत अच्युत यहाँ श्री कृष्ण का नाम है हाँ अच्छुत अर्थ है अपने स्वरूप से चुट न होने वाला हाँ हाँ अब इसका अर्थ लिख लीजिए इस अमर कोश में अच्छी का पर्याय वाचक याद किया किसी ने नहीं किया है नास्ति देखिए नास्ती नास्ती बोलना ना चुतम हाँ। स्खलम हाँ। स्वपदार्द युतम स्खलनम स्वपदार्द ये अच्युत अपने पद से जिसका स्खनन नहीं होता है अर्थ स्खनम अपने पद से जिसका स्खनन नहीं होता है अर्थात अपने पद से जिसका पतन नहीं होता है अपने पद से जिसका पतन नहीं होता है उसे कहते हैं अच्युत उसे क्या कहते हैं अच्युत अच्छुत का अर्थ है भगवान जिनका अपने पद से पतन नहीं होता है बाकी सबका अपने अपने पदों से पतन हो जाता है राजा अपने पद पर नहीं रहते देवता भी अपने पदों पर नहीं रहते एक और लिखिए क्या लिखा प्रपन्नेभ्य चुता अवगत न क्या लिखा प्रपन्नेभ्य च्युता अपगत न प्र हैच्युता है इस इसका क्या हुआ की शरणागत से, हो. से दूर नहीं होता है च्युता कर्थ अवगत अथवा दूर की शरणागतों से दूर नहीं होता है किससे? से शरणागतों से दूर नहीं होता हाँ शरणागतों से दूर नहीं होता है अपने आश्रित भक्तों से दूर नहीं होता है इसलिए अच्छुत कहलाता है तो कभी भी शरणागतों शरणागत भक्त से भगवान दूर नहीं रहते हैं भगवान तो उसके पास ही रहते हैं हमेशा अच्छा और भी एक लिख सकते हैं ऐसा आश्रित संरक्षण व्रतात ना चुटे क्या आश्रित संरक्षण व्रतात न चुटे है। क्या लिखा एक नहीं, एक मिनट मिनट नहीं नहीं नहीं ही च्युता अच्युता भगवान ने अपने आश्रित भक्तों के के संरक्षण करने का व्रत ले रखा है भगवान ने अपने आश्रित भक्तों के संरक्षण करने का व्रत ले, ले, ले।, ले रखा है भगवान का व्रत क्या है आश्रित भक्तों का संरक्षण करना ही भगवान का व्रत है जो भगवान के आश्रित भक्त हैं, उनका संरक्षण करना उनकी अच, अच्छी प्रकार रक्षा करना पालन करना ये भगवान का व्रत है और उस व्रत ऐसी वे च्युत नहीं होते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं अच्छुत कहलाते हैं ऐसा एक और लिख सकते हो लिखने में क्या है यहात प्राप्त नाचवंते नवंते सोच्युता स्वच्छुता में पदच्छेद क्या होगा सह अच्युता प्राप्त करते प्राप्त किए हुए भक्त यस्मात न च्यवंते जिससे चुट नहीं होते हैं अथवा जिससे पृथक नहीं होते हैं प्राप्त किए हुए भक्त जिससे अलग नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं अचुत प्राप्त करने वाले भक्त किसे प्राप्त करने वाले भगवान को ये भगवान को प्राप्त करने वाले भक्त जिससे चुट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अचुट कहते हैं वो इतने पर्याप्त है नहीं और भी है अच्छा और लिखिए कहाँ गया पाठ अपना हाँ अच्युत ये देखना अच्छ से मध्य में रे अच्युत उभयो सेनो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में कृष्ण सूत्र से मम के स्थान पर मे आदेश होता है उभयो सेनो मध्य में रथम स्थापया दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थित कीजिए दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए क्यों तो उसका कारण बताते हैं यावद योद्धु कामान अवस्थितान एतान अहम निरीक्षे यावद योद्धु कामान अवस्थितान एतान अहम निरीक्षे तो कब तक खड़ा करें? कितनी देर तो कहते हैं यावद यावत करते जब तक का क्या है जब तक योद्ध कामान अवस्थितान युद्ध करने की युद्ध करने की कामना वाले स्थित हुए ये लोग युद्ध करने की कामना वाले स्थित हुए इन लोगों को एक युद्ध, युद्ध करने की कामना वाले स्थित हुए इन लोगों को अहम निरीक्षे मैं देख सकू मैं देख सकू युद्ध करने की कामना वाले स्थित हुए इन सभी को मैं देख सकू अच्छा अस्मिन् रण समुद्य में मैया कही सा योद्धव्यम अस्विनुद्यम इस रण उद्योग में इस रण उद्योग में युद्ध भी उद्योग तो है ना इस रण उद्यम में या इस रण उद्यम रण उद्योग में मया कहिसा सा मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है इस रण उद्यम में मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है ठीक से मैं देख लू और देख, देख तो और देख लेगा तो फिर क्या आ जाएगी फिर बुख हो जाएगा इनको क्यों मारू हो जाएगा की संख्या भी ही नहीं लग रहा है। हाँ? जो है हाँ देख लेना ले, जल्दा फिर कर लेना ग्यारह साल यहाँ तक पढ़ा था और भी आप भी पच्चीस तक पढ़ लीजिए तीन सो से मान अम यात्रा भारत मध्योत्म देश प्रद्रोड़ा सर्वे शाम संवेदा लिखना देखना ये कौन कह रहा है अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन कह रहा है किससे कह रहा है श्री कृष्ण से हाँ अच्छा देखेंगे यो से मान मानान और कल से पाठ आरंभ हुआ है तो यदि कोई भगवान का पर्याय कोई शब्द छूटा हो तो बताना अर्थ इस सबके बताएंगे यो से मानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागता योष्यमान अवेक्षे अहम ये एते अत्रता धारत राष्ट्र से दुर्बु युद्धे या एते है ना या सूत्र क्या लगाए संदीप तो तो तो और सूत्र लोक करने वाला लगाइए हर चीज का देखना युद्धे दुर्बुद्धे धारत राष्ट्र से प्रीचिकीर सवह युद्धे दुर्बुद्धे धारत राष्ट्र से प्रीचिकीर सुद्ध में दुर्बुद्धे का अर्थ है कि दुर्बुद्धि या दुर्मति बुरी बुद्धि वाले धार्त राष्ट्र का अर्थ है यहाँ दुर्योधन धृत राष्ट्र के अत्यम धृतराष्ट्र के पुत्र को क्या कहेंगे धार्त राष्ट्र यहाँ है न तो एक नहीं इसलिए दुर्योधन को लिया गया है कि युद्ध में युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले है ना करने की इच्छा वाले अथवा हित करने की इच्छा वाले युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये अत्र समागता जो ये राजा यहाँ आए हुए हैं ये एटे जो ये राजा अत्र समागत है ये आए हुए हैं अहम है युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को योमान है ना शान युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को आम अवेक्षे मैं देखूं मैं देखूं लग जाएगा एक बार अन्य देखेंगे युद्ध दुर्बुद्धे धारती राष्ट्र से पृथ ये एक यत्र समागत योन अहम अवेक्षे युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को मैं अच्छा आगे लेखन ऋषिकेशन उभो मध्य स्थापय रथोत्तम भी सर्वेशा चाहीिता उवाच पार्थ पश्यन्द इति इति एतान लगाइए ये, ये धृतरा के लिए संबोधन उत्पन्न हुए हैं धृतराष्ट्र इसलिए उनका एक नाम भारत भी है कि भारत गुडाचे एवं उक्ता ऋषि गुड़ा गुडाके है ना यहाँ गुडाक कहते हैं किसको निद्रा को गुडाकस ईसा गुडाक, गुडाक, गुडाक, गुडाक, गुडाक का थे? गुडाकाया ईसा गुडाकाया गुडाकाया, गुडाकाया गुडाकाया ईसा निद्रा के ईश अर्थात निद्रा को भस्म करने वाले निद्राजित निद्रा जित निद्राजित कौन है अर्जुन गुडाके अर्जुन को कहा जाता है क्योंकि उसने निद्रा को जीत लिया था निद्रा को जीतने का अर्थ नहीं है जब चाहे तो, कर... <खगँगा> तो, तो, तो, तो, तो सो जाए ये तो अर्थ नहीं है निद्रा को जीतने का अर्थ है हाँ चाहे तो न सोना चाहे तो न सो ये है जीतने का वो चाहे तो ना सो ये नहीं जब चाहे तो सो जाए जीत ये निद्रा के अधीन होना है ना वहाँ तो निद्रा जीती हुई है वो हरा हुआ है ऐसा देखिए भारत गुडा के से नगता अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर ऋषि के साथ श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने उभयो सेनो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में दोनों सेनाओं के मध्य में अब अगले श्लोक के साथ जोड़िए उभयो सेनो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म क्या सर्वे शाम वही छिताम भीष्म और द्रोण के आगे द्रोण के आगे क्या सर्वे साम वही छिता वही छिताम कर राज और सभी राजाओं के सामने भीष्म द्रोण के आगे और सभी राजाओं के आगे ठीक है भीष्म द्रोण के आगे और सभी राजाओं के आगे रथोत्तम स्थापित कि उत्तम रथ को स्थित करके रथोत्तम को खड़ा करके रथोत्तम को खड़ा करके और क्या है वा, कहा किसने कहा श्री कृष्ण ने कितना लगेगा फिर एक बार देखना भारत गुडा केव अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर इसी के सह श्री कृष्ण ने उभयों से दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोण भीष्मता भीष्म और द्रोण के सामने क्या सर्वे शाम मिताम और सभी राजाओं के सामने रथोत्तम स्थापित उत्तम रथ को स्थापित करके कहा किसने कहा है थान। थान। हाँ भगवान ने कहा है ठीक है श्री ने कहा है क्या कहा पार था संबोधन है एतान कुरून एतान संवेतान संवेतान संवेतान मतलब एकत्रित एतान कुरून एक एक एक एक एक एक पश्य ऐसा करना संवेतान एतान कुरून पश्य संवेतान का अर्थ एकत्रित हुए इकट्ठे हुए एतान कुरुनपुर इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो कुरु करते हुए इन कौरवों को देखो एकत्रित हुए इन कौरवों को, को, अच्छा। को देखो ऐसा कहा अच्छा इन कौरुओं को देखो ऐसा किसने कहा है भगवान ने कहा कि देख लो तो उसने यही बोला है यावर एतान हम यो दू का मान अवस्थी कामान हम देखने की इच्छा व्यक्त की है इसलिए श्री कृष्ण ने सबके सामने रथ खड़ा कर दिया कि अब आप देख लीजिए जिसको जिसको देखना हो सबको देख लो कितनी सुख है इसमें कल नहीं हो पाएगा गुलाका है लिंदरा फिर हो जाएगा लिंद्रियाँ पर आया है क्या नहीं आया है अभी तक नहीं आया ना तो जब केसो आएगा तो केसो का वो लिखा देंगे आपसे नहीं नहीं पर आया आया कि अभी तक नहीं आया है अच्छा और कोई पर आया श्री तो अभी तक ध्यान देना नहीं आया हाँ ठीक तो है ओम पूर्ण मदन पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदाया पूर्णा तो क्या रहेगा